धरती फटी एक दिन एक खरगोश लंबे से ताड़ के पेड़ के नीचे सो रहा था पास ही एक बेल का पेड़ भी था अचानक एक बेल फल बेल का फल से ताड़ के पत्तों पर आ गिरा। खरगोश गहरी नींद में था आवाज सुनकर घबरा गया अरे धरती फट रही है चिल्लाते हुए हड़बड़ाहट में भागने लगा उसके साथियों को कुछ समझ में नहीं आया वे भी उसके पीछे भागने लगे रास्ते में किरण ने उन्हें भागते हुए देखा और पूछा इतनी तेज क्यों भाग रहे हो भाई खरगोश बोला धरती फट रही है भागो भागो न भी उनके साथ भागने लगा तभी भालू ने भी उन्हें भागते हुए देखा उसने हिरण को आवाज दी अरे भाई ऐसे क्यों भाग रहे हो हिरन भागते हुए बोला धरती फट गई तुम भी भागो। भालू भी भागने लगा सबको भागते हुए देखकर हैरान हुआ। उसने भालू को रोका और पूछा क्या हुआ तुम सभी क्यों भाग रहे हो अरे तुम्हें पता नहीं धरती फट रही है अगर जान बचानी है तो तुम भी भागो चिल्लाते हुए भालू भागता रहा एक एक करके बैल सुअर गेंडा हाथी बाघ सभी भागने लगे और उनकी संख्या बढ़ती ही गई सभी दूर से सिंह ने दौड़ते आ रहे जानवरों की सेना देखी। सभी तो तो से भागो, भागो। को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जिसके कारण बौखला गए इन्हें तुरंत रोकना होगा सिंह ने जोर से तीन बार दहाड़ा सारा जंगल कापने लगा स्तंभित होकर सभी जानवर चुपचाप खड़े हो गए सिंह ने पूछा आप लोगों को किसने बताया कि धरती फट गई है बाघ ने कहा मुझे हाथी ने बताया जब हाथी से पूछा तो उसने कहा मुझे बैल ने कहा था इस प्रकार गेंडा सुअर सियार हिरन सभी एक दूसरे की तरफ इशारा करते गए आखिर में जब खरगोश से पूछा गया तो उसने कहा हां मैंने धरती फटने की आवाज सुनी थी सिंह ने कहा, कहा है वह जगह मुझे दिखाओ खरगोश उन्हें उस जगह ले गया जहां वो सो रहा था पास में ही वह टूटा हुआ बेल पड़ा था सब उसे देख ही रहे थे कि एक और बेल ताड़ के पत्तों पर आ गिरा सिंह जोर जोर से हंसने लगा देखा खरगोश ने यही आवाज़ सुनी होगी नींद में उसने सोचा कि धरती फट गई है उन सभी की जान में जान आई और वे जोर जोर से हंसने लगे जातक तक